सदगुरु ओशो की प्रवचन माला काहे होत अधीर ट्रैक तीस असली और नकली ज्ञान वाचक ज्ञान का ज्ञानी जो काटी का बिन पूंजी को साहु कहवे कौड़ी घर में नही जो चोकर के लड्डू खावे का स्वाद ते मही जो सुवान कचू देखी कि भूखे तिसने तो कचू पाई वा भूख सुने जो भूखे सो बातन से ती नहीं हो राजा नहीं बातन गढ़ टूटे मुल्क महे तब अमल होगा तीर तुपक जब छूटे बातन से पकवान बनावे पेट भरे नहीं खोई पेट भरे नहीं खोई पलटूदास करे सोई कहना कहसे थी क्या होई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 ज्यों गूंगे गुड़खाई उस संबंध में तो मुझे चुप रहने दो मगर नकली क्या है यह मैं तुम्हें बताया देता हूं वाचक ज्ञान नन्नी का ज्ञानी जो पढ़ लिख के ज्ञानी हो गया है वो असली ज्ञानी नहीं वो बुद्ध पुरुष नहीं वो जिन नहीं है ज्यो कारिक का टीका वो तो ऐसा है जैसा किसी ने कोलतार का टीका लगा लिया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 जितना असली उतना महंगा असली के लिए तो कीमत चुकानी ही होगी सहज जीवन से चुकानी होगी वाचक ज्ञान नन्नी का ज्ञानी ज्यो कार्य टीका बिन पूंजी को साहू कहावे, कहाणी घर में ना ही कोणी भी घर में नहीं है तुम्हारे तथाकथित पंडित पुरोहितों के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 कुरान में बाइबल में ऐसा लिखा है अहमक ठीक है। कहते हैं पलटू बाकी भूख सुने जो भूख है सो अहमक कहलाई बातन सेती नहीं होए राजा नहीं बातन गढ़ टूटे बातों से न तो कोई राजा होता है और न बातों से गढ़ टूटते हैं मुलुक मह तब अमल होगा तीर तुपक जब छूटे तब होगा तुम्हारा साम्राज्य जब तीर छूटे तोप छूटे कुछ करो